त विदुर्बल कृतवासुखी भवो भव्याय लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीकुचौराय तस्म कृष्णा नम संसारम से बीजा शंकरं शंकराचार्यं शव वादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवरो गुरात्मे मूर्तिद विभागिने व्योम व्याप्तहायूर्त नमः शांति शांति शांति तम एक द्रव्य है और नवद्रव्य में अंतर्भाव नहीं होगा ऐसे मीमांस को कहे प्रथम अनुमान दिया तमो नमो न पृथ्वी क्यों हेतु दे दिया गंध सामान्य भावा गंध सामान्य भावत तो शब्द तो नहीं है शब्द क्या दिया वहाँ गंध शून्यत् तो गंध सामान्य भाव क्यों कहा नहीं तो पट में घटा गंध का अभाव हो जाएगा तो गंधा भाव तो मिल जाएगा किंतु तो पट न पृथ्वी ऐसा व्याप्ति नहीं होगा और ये जो गंध सामान्य भाव कहा गया ये प्रतियोगी व्यधिकरण होना चाहिए अगर प्रतियोगी व्यधिकरण नहीं करेंगे तो उत्पद्यमान घट प्रथम क्षण में गंध अभाव वाला रहेगा गंध सामान्य अभाव हो जाएगा किंतु वहां पृथ्वी तो रहेगी रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तब तो वे विचार इसको बारण करने के लिए व्यधिकरण अभाव होना चाहिए प्रतियोगी व्यधिकरण अर्थात प्रतियोगी अभाव एक अधिकरण में नहीं होना चाहिए वहाँ एक समय में नहीं होता है भिन्न काल में होता है फिर भी ऐसे हमको गंधा सामान्य अभाव लेना है जाकि किसी काल में वहाँ गंध होगा ही नहीं ऐसा लेना है जैसे वायु में रूपाभाव कहा जाएगा वो तो अर्थात सार्वधिक रूपा भाव ऐसे वहाँ लेना है और दूसरा कहा जो गंधा सामान्य भाव होगा वो समवाय सम्बंधा व प्रतियोगिता का भाव होना चाहिए नहीं तो घट में गंध रहने पर भी स्वयं संबंध से गंधाभाव हो जाएगा गंध सामान्य अभाव हो जाएगा तो घट्ट में स्वयं संबंधा व छिन्ह ग सामान्य अभाव मिलेगा किंतु घट्ट में पृथ्वीत्व का अभाव नहीं होगा तो बे विचार इसको वारण करने के लिए कहा गया समवाय संबंधा व छिन्न गन्दा भाव होना चाहिए अच्छा आगे बाकी अष्टद्रव्य नहीं होगा तमह जलादि अष्टद्रव्य नहीं है क्या हेतु दिया नील रूपवत्वा अच्छा आगे तमह प्रत्यक्ष पूर्व पक्ष कहा कि चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए आलोक सहकारी कारण होता है तो अगर तमह भी चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बनेगा तो वहाँ भी आलोक सहकारी होना चाहिए तो ऐसा कहने से जब नयायिक पक्ष से ये दोष दिखाया गया मीमांस को क्या समाधान देता है तमह भिन्न द्रव्य के लिए आलोक सहकारी कारण बनेगा और तमह प्रत्यक्षी के लिए चक्षु कारण होगा किन्तु आलो को निरपेक्ष होकर के कारण हो जाएगा अच्छा अभी न्याय के उसके लिए समाधान दिया कि तमह को भिन्न द्रव्य नहीं मान करके न्याय की क्या समाधान देता है तमोह को भिन्न द्रव्य मानेगा तेजो अभाव तो तेजो अभाव ये तमह होगा तो तेजो अभाव कहने से प्रतियोगी कौन हो जाएगा तेज प्रतियोगिता अवच्छेद का तो तेजस्तु तेजस्तो अब प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे तो तेजस्व अब अच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा तेज ये जो तेज प्रतियोगी होगा वो तेज किस प्रकार होगा कहा प्रकृष्ट महत्व उद्भूत अनभिभूत रूप अव तेज इस तेज का अभाव को कहा जाएगा तम इसी प्रकार की क्यों कहा तो नहीं तो तेज का त्रियाणुको विद्यमान है रात्रि समय में अभी तेज विद्यमान है नहीं है तो है किंतु रात्रि में तमो का अनुभव भी होता है अगर आप कहेंगे कि तेज विद्यमान होने पर तमो का प्रतिति नहीं होनी चाहिए किंतु तमो की प्रतिति हो रही है और तेज भी विद्यमान है अभी तेज का अभाव तो नहीं है नहीं है किंतु तमो का प्रतिति भी हो रही है तो इसलिए जो तेज का अभाव आप कह रहे हैं वो तेज का अभाव तमोह नहीं कहा जाएगा अर्थात तो तेज का त्रियाणुको भी विद्यमान है तेज त्रियाणुक का अभाव को आप तमोह नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो तो विद्यमान है इसलिए इस प्रकार तेज का अभाव को तमोह कहा जाएगा जो कि अभी विद्यमान नहीं है तो कौन सा तेज विद्यमान नहीं है उसके लिए दे दिया विशेषण प्रकृष्ट महत्व तो प्रकृष्ट महत्व तेज वो विद्यमान नहीं है नहीं होने से तमोह की प्रतीति हो जाएगी अच्छा ठीक है अभी कहते हैं कि तेज का अभाव होना चाहिए कौन सा तेज प्रकृष्ट महत्व तेज का अभाव होना चाहिए तभी तमोह की प्रतीति होगी तभी रात्रि समय में अभी चक्षु विद्यमान है वो प्रकृष्ट महत्व है उसमें तो प्रकृष्ट महत्व तेज विद्यमान है तो फिर तमोह की प्रतीति प्रकृष्ट महत्व तेज विद्यमान है चक्षु फिर तमोह की प्रतीति नहीं होनी चाहिए किंतु रात्रि समय में होता है प्रति तो होने से कहा जाएगा प्रकृष्ट महत्व तो ये विद्यमान है किंतु ये उस प्रकार की तेज नहीं है किस प्रकार की कहते हैं उद्भुत रूपवत्व जो तेज का अभाव को तमोह कहा जाएगा वो उद्भुत रूपव तेज होना चाहिए तो अभी विद्यमान है प्रकृष्ट महत्व विद्यमान है किंतु उद्भूत रूप वाला विद्यमान है क्या नहीं है जब प्रकृष्ट महत्व और उद्भूत रूपवत रहेगा तो इसका अभाव नहीं रहेगा प्रकृष्ट महत्व वाला रहेगा और उद्भूत रूप वाला रहेगा रहेगा तो फिर तमो की प्रतीति नहीं होनी चाहिए किंतु तो अभी तमो की प्रतीति हो रही है इसका अर्थ है कि प्रकृष्ट महत्व और उद्भूत रूप ये दोनों में से कोई एक नहीं है तमह की प्रती हो रही है अर्थात तो प्रकृष्ट महत्व और उद्भुत ये नहीं है किन्नु प्रकृष्ट महत्व तो है तो फिर क्या नहीं है उद्भुत रूपवत्व कहा जाएगा तो चक्षु में उद्भूत रूपवत्व नहीं है ये उद्भूत रूप क्या है ये तर्क संग्रह में किरणावली में देखेंगे पृष्ठ संख्या बावन बावन या तेपन देखेंगे वहां दिया है किरणावली में रणावली में तो दिया है और ऊपर में दीपिका दीपिका में स्पष्ट करके थोड़ा दिया है देख लेंगे वो कहता है कि चाक्षुस प्रत्यक्ष होने के लिए जो प्रयोजक बनेगा उसको कहा जाएगा उद्भूत रूपवत्व उद्भूत रूपवत्व है तो चाक्षुस प्रत्यक्ष होगा उद्भूत रूपवत्व नहीं है तो चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा ये जो चक्षुर इंद्रिय में महत्व है किंतु उद्भूत रूपवत्व नहीं है इसलिए चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं हुआ अभी जो तेज का अभाव होने से तमोह कहा जाएगा वो तेज प्रकृष्ट महत्व वाला होना चाहिए और उद्भुत रूपवत्व वाला भी होना चाहिए तो जिस समय में चक्षु विद्यमान है प्रकृष्ट महत्व है और उद्भूत रूपवत्व नहीं है तो नहीं होने से कहेंगे अभी तेज का अभाव हो गया तेज का अभाव हो से तमोह की प्रतीति हो जाएगी ये दो बात हो गया तृतीय बात कहते हैं कि अभी अंधकार है रात में और सुवर्ण खंड पड़ा हुआ है अभी जो सुवर्ण खंड है वो प्रकृष्ट महत्व वाला है और सुवर्ण में उद्भूत रूपवत्व है अगर उद्भूत रूपवत्व नहीं रहेगा तो चाक्षुस प्रत्यक्ष नहीं होगा इसलिए दिन में सुवर्णखंड का प्रत्यक्ष होता है इसलिए उसमें उद्भूत रूपवत्व है प्रकृष्ट महत्त्व भी है उद्भूत रूपवत्व भी है तो अगर इस प्रकार की तेज विद्यमान रहेगा प्रकृष्ट महत्त्व भी रहेगा उद्भूत रूपवस्तु भी रहेगा फिर तमोह की प्रतीति नहीं होनी चाहिए किंतु रात्रि समय में तमोह की प्रतीति होती है इसलिए मानना पड़ेगा जो तेज अभाव को हम तमोह कहेंगे अभी तमह विद्यमान है अर्थात तो वह तेज का अभाव विद्यमान नहीं मतलब वो तेज विद्यमान नहीं है तमह है अर्थात तेज अभाव है तेज अभाव है अर्थात वो तेज नहीं है किंतु प्रकृष्ट महत्व और उद्भूत रूप वाला तो है तो कहते हैं फिर ये तेज में और एक विशेषण रहेगा वो विशेषण का अभाव होने से विशिष्ट का अभाव हो जाएगा तो कौन सा विशेषण देंगे उसको कहते अनभिभूत रूप जो सुवर्ण है वो तेज है किंतु तेज का जो रूप है वो अभिभूत हो गया तेज का रूप क्या होना चाहिए भास् शुक्ल किंतु सुवर्ण में भास्वर शुक्ल नहीं वो तो पीतवर्ण दिखेगा तो पीतवर्ण पीत किसका रूप होगा पृथ्वी का इसलिए सुवर्ण जब हम देखते हैं उसमें भास्वर रूप नहीं दिख करके पीत रूप दिखना अर्थात तो पृथ्वी अंश के द्वारा सुवर्ण अंश अभिभूत हो गया है अनभिभूत तेज का अभाव को तमह कहा जाएगा तो अभी जब सुवर्ण खंड है तो अभी वहाँ अनभिभूत तेज नहीं है अभिभूत तेज हो गया तो अनभिभूत तेज अर्थात जो दब नहीं गया अनभिभूत तेज का अभाव को तमह कहा जाएगा अभिभूत तेज का अभाव को तमह नहीं कहा जाएगा अभी सुवर्ण खंड विद्यमान है अभिभूत तेज विद्यमान है तो अभिभूत तेज विद्यमान होने से हम कहते हैं कि अनभिभूत तेज अगर रहेगा तब अनभिभूत तेज जहाँ रहेगा वहाँ तमह रहेगा अनभिभूत तेज जहाँ रहेगा वहाँ तम नहीं रहेगा तो यह अभी विद्यमान है तो अगर इसको हम अनभिभूत तेज कह देंगे तो फिर तमह रहेगा क्या नहीं रहेगा किंतु तमह है अर्थात तो ये सुवर्ण अनभिभूत तेज नहीं है अभिभूत तेज है तो तमह किस तेज का अभाव को कहेंगे कहेंगे अनभिभूत तेज का अभाव को तमह कहा जाएगा तो अभी जो तेज का अभाव को तमह कहा जाएगा वो तेज में तीन विशेषण आना चाहिए एक प्रकृष्ट महत्व होना चाहिए वो तेज उद्भूत रूप व तेज होना चाहिए और अनभिभूत रूप होना चाहिए उद्भूत रूप अलग अनभिभूत अलग ये दोनों का कार्य और इनका अलग है उद्भूत रूप रहेगा तो, रहे तो चक्षु से प्रत्यक्ष अभिभूत हो जाएगा तो उसका रूप नहीं दिख करके जिसके द्वारा अभिभूत हो गया वो रूप दिखेगा अभिभूत जैसे हम अभी यहाँ एक दीप रख देंगे और दीप का जो होगा उसका शिखा वो उतना साफ नहीं दिखेगा जितना रात में दिखता है इसको कहते हैं अभिभूत हो जाना दब जाना दूसरों के द्वारा अच्छा तो तेज अभाव इसको तम कहेंगे और वो तेज किस प्रकार की होना चाहिए प्रकृष्ट महत्व तो होना चाहिए उद्भूत रूपवत होना चाहिए अनभिभूत रूपवत होना चाहिए ऐसा जो तेज वो तेज बनी इत्यादि में रहेगा त्रियाणु को, को पर्यत नहीं उससे ऊपर जो वो रहेगा उस प्रकार की बन्नी का अभाव को तमह कहा जाएगा ये सब विशेषण दे दिए हाँ हाँ वहा वास्तविक क्या है अच्छा वो क्या है ना जो बिजली वाला प्रकाश आप कह देते हैं बिजली वाला प्रकाश को हाँ उसको तो कहना पड़ेगा तो वही अर्थात अभी भूतक किस प्रकार जैसे देखिए तेज का वर्ण हो गया भासुर शुक्ल किंतु वो जब लौह मिश्रित तो हो जाता है वो भासुर और दिखता है ना लाल दिखता है लाल दिखता है तो इसी प्रकार के कुछ लेना पड़ेगा अर्थात तो अन्य किसी के साथ और अर्थात मिश्रण होने से इस प्रकार के हो जाता है वो होगा जैसे कहते हैं आजकल तो बल नहीं है पुराने समय जो बल का जो फिलाेंट होता था ना जो वोल्टेज डीम हो जाता था कैसे दिखता था <laughs> तो इसी प्रकार की वो तेज तो कहेंगे किंतु दूसरे के द्वारा अभिभूत तो हुआ कुछ लेना पड़ेगा ये जो लक्षण लक्षण विशेषण जोड़ी लक्षण तो बनाना पड़ेगा अगर आपका परिस्थिति परिवेश बदल रहा है आप सब विशेषण जोड़ेंगे और न्याय है कि परिस्थिति परिवेश दे करके बुद्धि लगा करके विशेषण जोड़ना ये हो गया न्याय अच्छा आगे देखिए रामरुद्री में हिरण्यादि जहाँ हम लोग देखे थे चक्षुरादि तेज सत्वेपी तम प्रती तेर उद्भूतत्व निवेश तृतीय हो गया और अनभिभूत रूप ये क्यों निवेश किए है? कहते हैं हिरण्यादि तेज सत्वेपि अभी सुवर्ण विद्यमान है फिर भी तमो की प्रतीति हो रही है अगर तेज का अभाव तमो होना चाहिए अभी तो तेज विद्यमान है तो कहते हैं तमो प्रती हो रहा है अर्थात तो वो तेज नहीं है जो तेज का अभाव को हम तमो कहते हैं वो कौन सा तेज अनभिभूत तेज अभी हिरण्य है तेज है किंतु तो अनभिभूत तेज नहीं है तो अनभिभूत तेज का अभाव हो जाने से उसको तमह कहेंगे आगे तथा तो हाँ ठीक है आगे दिनोकरी में अंधकार अभी न्याय के कह दिया कि प्रकृष्ट महत्व उद्भूत अनभिभूत रूपव तेजस्व का तेजस्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यह हो जाएगा तम अभी मीमांस को कहता है अंधकाराभाव एव तेज किंग न सी न सम्यक आप अंधकार को तेज का अभाव कहते हैं तेज को क्यों अंधकार का अभाव नहीं कहेंगे तो नयाय कहता इति न सम्यक उष्ण स्पर्श भास्र रूप बुद्धेर अनुपतेर इति सूचनाय आवश्यक आवश्यक पदम थोड़ा पाठ संशोधन कलन है आवश्यक पदम अगर हम तेज को अंधकार का अभाव कहेंगे तो सात पदार्थ में अभी तेज कौन सा पदार्थ माना जाएगा अभाव पदार्थ अभाव में रूप रहेगा ना स्पर्श रहेगा दोनों नहीं रहेगा तो अगर हम तेज को अंधकार का अभाव कहेंगे तो उष्ण स्पर्श भासुर रूप ये दोनों का कोई आश्रय नहीं रहेगा आश्रय नहीं रहने से तेज में जो उपलब्ध होता है उष्ण स्पर्श और भासुर रूप ये दोनों का अनुभव नहीं होना चाहिए बुद्धेर अनुपथेर तो कहेंगे इष्टपति बुद्धि न हो किंतु जब तेज को स्पर्श करते हैं तेज अंधकार अभाव उसको स्पर्श करने से उष्ण स्पर्श लगेगा भाषण शुक्ल दिखता है तो इष्टापति भी नहीं कह पाएंगे तो ये दिखाने के लिए मूल में मुक्तावली में कहा आवश्यक तेजो अभावना अर्थात तो तेज तो आवश्यक है इसलिए नहीं कह पाएंगे कि अंधकार का अभाव हो तेज हो जाएगा तेज अतः तो द्रव्य आवश्यक है तो मुक्तावली में कहा आवश्यक तेजो अभावना एवं उपपत्तो उपपत्तों का अर्थ दिनोकरी में कहते हैं तमो व्यवहारो उपपत्तो तमसह व्यवहार से उपपत्तों संभवात तम व्यवहार हो जाएगा तो तम अर्थात आवश्यक तेज का अभाव मानेंगे आगे दिनगरी में ननु तमसस तेजो अभावत्व रूपवत्ता प्रतीति ही कथम अभी आप तमसको तेज का अभाव मान लें तमसस् तेजो अभावत्व अभावत्व थोड़ा खंडाकार कर लेने से ठीक है तमसस तेजो अभावत्वे अभी तमो अभाव हो गया आप तेज को मानना पड़ेगा कहा गया क्यों उसमें उष्ण स्पर्श रहता है और भास्कर शुक्ल रहता है अभी आप अंधकार को तमह को क्या पदार्थ मान लिए अभाव पदार्थ मान लिए तभी इस अभाव पदार्थ में ये नील रूप कैसे रहेगा ये समान दोष हुआ तमसस तेजो अभावत्वे रूपवत्ता प्रतीति रूपवत्ता की प्रतीति किस में हो रही है तमह में तमह में तमह में क्या रूप की प्रतीति हो रही है नील रूप ये नील रूप की प्रतीति ये कैसे हो जाएगी तो क्यों नहीं होगी तो ये मीमांसा कहते हैं अभाव रूपाभा अभी तमह का अर्थ हो गया तेजो अभाव तेजो अभाव में कोई रूप रह जाएगा क्या किंतु आपको नील रूप दिख रहा है तो ये कैसे होगा अभावे रूपाभाव इति अत आह नया उसका उत्तर देता है मुक्तावली में रूप वत्ता प्रतीति स्तु भ्रम रूपा रूपवत्ता की जो प्रतीति हो रही है ये प्रतीति भ्रम है तो ये प्रमित नहीं है ये प्रतीति मात्र है प्रतीति भ्रम रूपा तो तमह में जो रूप की नील रूप की प्रतीति हो रही भ्रम है अच्छा अभी नया के कह दिया वो भ्रम है ठीक है अभी मीमांस का आगे कहता है ननु रूप बत्ता भ्रांतित्वेपि। भ्रांति ते प्रतीति भ्रांति हो सकती है जैसे बन्ही तेज का रूप हो गया भासुर शुक्ल किंतु जब लौह संयोग हो जाता है तब तेज में और भास्कर शुक्ल नहीं दिख करके रक्तरूप दिखता है इसलिए रूप की प्रतीति कभी भ्रांति हो सकती है चलो मीमांसा को मान लिया ननु रूप पत्ता प्रतीत भ्रांतित्वी दृष्टांत दे दिया लौहयुक्त जो तेज लौह युक्त तेज होने से भास्वर शुक्लों की प्रतीति नहीं होकर के उसमें रक्त रूप की प्रतीति हो जाती है प्रतितेर रूपत्ता भ्रांति प्रत्यय सिद्धकर्मवे द्रव्य चलति इस प्रकार की प्रत्यय से सिद्ध होता है कर्मवत्व कर्मवत्व किसमें सिद्ध होता है कौन चलति चलति तम चलति तमचल से तम में कर्म कर्मव तो कर्मवत्व हेतु के द्वारा तमह द्रव्य क्यों हेतु तो हो गया तमो कर्मवत्व सिद्ध क्या करेंगे साध्य क्या करेंगे द्रव्यत्व अर्थात तमो द्रव्यम क्यों हेतु क्या दे दिया कर्मवत्वाद रूपवत्वाद कहने से नहीं हुआ क्योंकि रूपबत्ता भ्रांति हो सकती है किंतु कर्मवत्व ये तो भ्रांति नहीं होगी चलती इति प्रत्यय सिद्ध कर्मवत्व हेतु न प्रत्यय अर्थात अनुभव हो रहा है ये अनुभव से सिद्ध हो गया कि तम में कर्मवत्व है कर्म का हेतु बना करके द्रव्यव इसके सिद्धि कर लेंगे मीमांसा को कहता है इति अतः नया के उत्तर देता है कर्मवत्ता प्रतीतिरपि आलोकापसारण औपाधि की भ्रांतिर एव कर्मवत्ता की जो प्रतीति हो रही है वो भी आलोक अपसारण औपाधिकी वो भी भ्रांति है आलोक का अपसारण होता है तमह तम में एक कर्मवत्ता की प्रतीति हो रही चलन दिख रहा है नहीं द्रव्य अन्य औपाधिकी कर्मवत्ता प्रतीतिर जो न्याय एक मूल में कह दिया कर्मवत्ता प्रतीतिर आलोक अपसारण औपाधिकी भ्रांति रेव अर्थात कर्मवत्ता की, कर्म की प्रतीति अन्य में जब होगा वो वास्तव नहीं होगा जैसे बन्ही का भासुर शुक्लत्व लौह मिश्रित हो करके रक्तवर्ण प्रतीत हो गया तो वहाँ कहेंगे कि औपाधि की, की रक्तवर्ण बन्ही में आ गया किंतु इसी प्रकार की उपाधि के चलते एक का क्रिया दूसरा में दिख जाएगा ये बिल्कुल भ्रांति है उपाधि के चलते एक का क्रिया दूसरा में अगर दिख जाएगा वो तो भ्रांति है तो नया क्या कहता है कर्मवत्ता प्रती तिर भ्रांति एवं कहाँ कहते हैं कि आलोक अपसारण उपाधि की आलोक अपसारण को अर्थात आलोक का अपसारण होने से इस उपाधि के चलते तमह में जो चलन क्रिया दिख रही है तो ये क्रिया तो भ्रांति है इसको को दिनापरी में कहते हैं द्रव्य अन्य उपाधि की कर्मवत्ता प्रतीत नहीं नहीं अर्थात नहीं वास्तविक द्रव्य में अन्य उपाधि के चलते कर्मवत्ता की प्रतीति अगर हो रही है वो नहीं वास्तविक अर्थात भ्रांति रेव जिसको मूल में कहा भ्रांति रेव द्रव्य में अन्य उपाधि के चलते अगर कर्मों की प्रतीति हो रही कभी हो कभी वास्तविक नहीं होगी वो तो भ्रांति ही होगी नहीं द्रव्य अन्य उपाधि की कर्मवत्ता प्रतीत प्रतीतिर अर्थात प्रतीतिर वास्तविक नहीं फिर क्या होगा कहते भ्रांति रे वो मूल में कहा अच्छा नये के, के कह दिया कि स्तम में जो चलन क्रिया दिख रही है वो वास्तव है भ्रांति है भ्रांति है किंतु भ्रांति कब कहते हैं जिसमें समय स्वप्न दिखता है तब स्वप्नों को मिथ्या कहते हैं नहीं कहते हैं तो भ्रांति तभी कहेंगे जब उसका बाध होगा तो ये तमह का जो चलन क्रिया है वो कभी अगर बाध हो जाए तब कहेंगे कि वो भ्रांति है अभी मीमांसा को वो बात कह रहे हैं नु प्रतितर भ्रांतिव तत्रीक्रियते ये बाध ज्ञानम जब उत्तर काल में बाध ज्ञान होता है तभी तो पूर्व काल में जो प्रतीति हुई थी उसको हम भ्रांति कहते हैं देखिए रामरुद्री में योत्तर काल इति इदम रजतमती भ्रमान नेदम रजतमित बाध निश्चयाद पूर्वतन प्रतीतेर्भ्रम्व कल पूर्वतन प्रतीति ये भ्रम है ऐसा कल्पना करते हैं इदम् रजतम् ये भ्रम हो गया उसके अनंतर काल में नेदम रजतम् ये बाध हुआ, किंतु इदम् रजतम् और नदम रजतम्, इदम् रजतम् प्रतीति नदम रजतम् बाध तो ये बाध ज्ञान होने से पहले उसको और एक ज्ञान आता है सीधा नेदम रजतम् कह देगा इदम रजतम ज्ञान हो गया था आगे और क्या ज्ञान होगा जिसके बाद में कहेगा निदम रजतम यम सुक्ति यम सुक्ति ज्ञान होने के बाद नेदम रजतम कहेगा ये जो नेदम रजतम कहते हैं इसको बाध ज्ञान कहते हैं वास्तविक इसको अधोषिदि में कहेंगे ये अनुवाद है यम सुक्ति होने से ये प्रतीति हुई और उसके बाद अर्थात आ गया नैदम रजतम तो इसको बाध ज्ञान कहा जाता है इदम रजतमित भ्रम अनंतरम नेदम रजतम इति बाध निश्चयाद एवं बाध निश्चय रजत का बाध का निश्चय होने से पूर्वतन प्रतीत भ्रमत्व पूर्वतन प्रतीति कौन सी थी इधर में रजतम ये भ्रमत्व कल्प्यते न तो उत्तर काले बाध निश्चयाभावे उत्तर काल में अगर बाध का निश्चय नहीं होगा पूर्वतन प्रतीति की भ्रमत्व ये सिद्ध नहीं होगा अन्यथा अगर बाध ज्ञान नहीं होकर के भी पूर्व प्रतीति को भ्रम कह देंगे तब घट आदि विषय का प्रतीति नाम पे भ्रमत्व तो कल्पना कोई भी प्रतीति हो वाद नहीं हुआ सब कहेंगे भ्रम इस प्रकार की हो जाएगा ये तो वेदांती वाले बात हो जाएगा <laughs> सब को भ्रह्म। तो सबको कहेंगे भ्रम तो भ्रमत्व कल्पना तो फिर क्या हो जाएगा कहते हैं शून्यवाद आपत्ति जो भी ज्ञान होगा सब कहेंगे भ्रम हो गया तो ये शून्यवाद की आपत्ति हो जाएगी अभी मीमांसा कहते हैं दिनकरी में प्रतीतेर्भ्रांति त्रव स्वी क्रियते यर काल बाध ज्ञानम उत्तर काल में बाध ज्ञान होगा तो पूर्व कालीन प्रतीति को भ्रांति कहेंगे प्रकृत अर्थात यहाँ जो तमश चलती विषय में तमो न चलती इसी प्रकार की उत्तर काल में बाध्य्ञान होता है क्या तमो न चलती नहीं होता है तमो न चलती थी उत्तर काले बाध ज्ञान अभावात् बाध ज्ञान नहीं है नहीं है तो कथम प्रतीत भ्रांतित्वम तमश चलती ये प्रतीति भ्रांति कैसे हो जाएगी इति अतो दूषणातरम आह इसलिए अभी नयायिक अन्य दोष दिखा रहा है अर्थात तो तमह का चलन क्रिया को भ्रांति कह दिया था नया एक वो भ्रांति सीधा नहीं हो पाया नहीं हो पाया तो अभी तमो को अन्य अभी चलन क्रिया भ्रांति सिद्ध नहीं हो पाया तो तमो में चलन क्रिया सिद्ध रहेगा फिर तमो में चलन क्रिया सिद्ध रहेगा तो फिर तमो द्रव्य हो जाएगा तभी न्याय नया किसलिए अन्य उत्तर देता है कि तमो द्रव्य नहीं होना चाहिए रूपवत्ता प्रतिति भी वहाँ बाध नहीं हुआ तो वहाँ भ्रांति त तो क्या न अर्थात कहीं अन्य का अन्य रूप प्रतीति होने पर भी उसको भ्रांति नहीं कह पाएंगे जैसे लौहों में बन्ही मिलने पर उसका प्रतीति अलग हो गया भासुर शुक्ल नहीं हो करके रक्त हो गया फिर भी हम उसको भ्रांति नहीं कह पाएंगे देखा है तो इसलिए अर्थात यहाँ जो रूपवत्ता प्रतीति हो रही है इसको सीधा ऐसे भ्रम रूप नहीं कह दे सकता है अन्यत्र देखा गया कि भ्रम नहीं हो सकता है तो इसलिए यहाँ भ्रम होगा नहीं होगा ये निश्चय नहीं है किन्तु तो अन्यत्र भ्रम नहीं भी हो सकता है अच्छा तो इसलिए मीमांस का जो क्या थे अच्छा देखिए प्रथमे मीमांस कहा कि रूपवत्वम और कर्मवत्व तम में दिखता है इसलिए इसको द्रव्य होना पड़ेगा नया के कहता है कि रूप भत्ता की जो प्रतीति हो रही है तो भ्रांति हो रही है तो क्यों कहता है कि ये अन्य का रूप ये अन्य में ये हो जा सकता है तो कहें अन्य का रूप अन्य में हो जाने से भ्रांति हो जाएगी ऐसा है क्या जैसे हम कहते हैं कि बन्ही का रूप जब लोहो मिश्रित तो हो गया तब और भास्कर शुक्ल नहीं दिखता है रक्त रूप दिखता है तो कोई कहता है क्या ये भ्रांति से रक्त रूप दिखता है वो वास्तव रक्त रूप दिखता है उसको कोई भ्रांति नहीं मानता है तो इसलिए अन्य का रूप कुछ अन्य दिख जाने से वो भ्रांति हो जाएगा ऐसा नहीं होगा मैं यही कह दिया कि तमो में जो नील रूप दिखता है वो भ्रांति है तो मीमांक से भ्रांति क्यों होगा तो नील रूप जो दिखता है वो भ्रांति क्यों होगा जैसे वहां बनी का रक्त रूप दिखता है वह भ्रांति है क्या नहीं है अन्य रूप दिख जाने से भ्रांति हो जाएगा यह बात नहीं है तो इसलिए मीमांसक का बात सिद्ध रहा कि तम में जो नीलरूप दिखता है वो भ्रांति नहीं होगा तो नहीं होगा तो अर्थात तो नील दिखेगा दिखेगा तो अर्थात वो द्रव्य होगा तो फिर दूसरा बात आए जो कर्मवत्ता प्रती थी नया को उसको भ्रांति कह दिया तो मीमांस कहता है भ्रांति कहने के लिए वो बाद होना चाहिए ऐसे नील में भी वो तम का वो भी बाद नहीं होता है वो भी समान न्याय उधर भी लग जाएगा तो इसे बाद नहीं हुआ तो नहीं होने से तमो का द्रव्यत्व सिद्धर रहेगा जैसे मीमांसा को कहा अभी इसलिए नया का दूसरा तर्क दे रहा है मुक्तावली में तमसव अतिरिक्त द्रव्यत्व तमो को अगर अतिरिक्त द्रव्य मानेंगे तो अनंत अवयवादी कल्पना गौरवम च्यात को अगर द्रव्य मानेंगे तो जितना बड़ा तमो दिखता है उसका अवयव कितने होंगे परमाणु तक जाएंगे तो अनंत अवयव हो जाएगा अनंत अवयवादी कल्पना गौरवम अवयवादी आदि कहने से तम अभी प्रकाश जल गया तम नाश हो गया फिर प्रकाश बुझ गया बुझ गया तो फिर तमो की उत्पत्ति हो गई तो ये सब उत्पत्ति नाश ये भी अनंत उत्पत्ति नाश अवयवय ये सब कल्पना करना पड़ेगा ये दोष हो जाएगा नये का ये उत्तर अंतिम में दे दिया दीनकरी में अवयवादी इति आदिना उत्पत्ति ध्वंस परिग्रह मुक्तावली में दे दिया तमसो अतिरिक्त द्रव्यते अनंत अवयवादी आदि कहने से उसका उत्पत्ति उसको ध्वंस ये सभी कल्पना करना पड़ेगा रामरुद्री में देखिये दूषणातरम आह इसके आगे ये अब, अच्छा हाँ तथाच चूमो यदि ती जन्यो न स्याो यदि बन्ही व्यभिचारी सियात धूमो अगर बन्ही व्यभिचारी होगा अर्थात तो बन्ही नहीं रहने पर भी रह जाएगा तो बन्ही नहीं रहने पर भी अगर रह जाएगा तो फिर बन्ही धूम का और कारण होगा क्योंकि कारण बिना कार्य नहीं रह पाएगा तरी बजन्यो न सतर्क इस प्रकार के तर्क से व्यभिचार ज्ञान का प्रतिबंधक हो गया कोई कहेगा धूमो बनी व्यविचारी स्यात कोई कह देगा तो ये व्यभिचार ज्ञान दिखा रहा है कि व्यभिचार ज्ञान का प्रतिबंधक क्या हो जाएगा अगर व्यभिचारी होगा तो बन्हीजन्य न स्यात किंतु वह वनिजन्य होता है इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञान और रहना का का हो हो गया गया तो प्रतिबंधक जैसा हुआ व्यभिचार ज्ञान का प्रतिबंधक हो गया इसी प्रकार की तमो यदि द्रव्यम सियात तमो को अगर द्रव्य मानेंगे तो तरह अक्लिप्त अनंत अवयव समवयतम सियात अगर तमो को हम द्रव्य मानेंगे तब इसका भी अवयव होंगे और तमो का अवयव भी नहीं है जैसे कहते हैं घट का अवयव कपाल हुआ कपाल सिद्ध है घट रूपों का द्रव्य सिद्ध होगा तो तमो को अगर आप द्रव्य मानेंगे उसका अवयव भी सब क्लिप्त होना पड़ेगा किंतु कहते हैं तमो यदि द्रव्य सत्त तरी अक्लिप्त अनंत अवयव समवैतम सियात अभी उसका अनंत अवयव होना पड़ेगा और अभी वो अनंत अवयव सिद्ध नहीं है अक्लिप्त अनंत अवयव समवैत इति तर्क द्रव्यत्व ज्ञान प्रतिबंध संभवात क्योंकि उसका अनंत अवयव ये सिद्ध नहीं हुआ अभी नहीं होने से तम द्रव्य नहीं हो पाएगा ये प्रतिबद्ध हो गया द्रव्यत्व ज्ञान प्रतिबंध संभवात क्रियादि हेतुना अभी तमसो न द्रव्यत्म अभी तम द्रव्य ये सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका अवयव ही सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं और जिसका अवयव ही सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं फिर उसमें क्रियावत्व रूपवत्व रूप रूप रुँ ये सब आ जाएगा नहीं आएगा अर्थात न्यायिक अंत में ये तर्क दिखा रहे हैं अवयव नहीं होने से पदार्थ सिद्ध नहीं होगा इसलिए क्रियावत्व रूपवत्व ये सब सिद्ध नहीं होंगे घटको ना न पहले कपाल सिद्ध भारत में घटकी जहां अनुमान करते हैं जैसे विशेषक का अनुमान करते हैं वहां कुछ पदार्थ को दे के अनुमान करते जैसे दोनों को देकर के वन अनुमान करते हैं किंतु जहाँ प्रत्यक्ष का बात है वहां पहले कारण सिद्धि बाद में कार्य सिद्धि अनुमान में कार्य को दे करके कार्य लिंग का अनुमान कह देते हैं किन्तु प्रत्यक्ष का विषय में ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष में पहले कारण दिखेगा बाद में कार्य दिखेगा कैसे हाँ वही तो कहा रामरुद्री में वही क्या ना अक्लिप्त तो, अनंत अवय यही कल्पना गौरव हो गया अक्लिप्त तो सिद्ध नहीं है आप कल्पना करते हैं गौरव होगा अक्लिप्त तो कहा अक्लिप्त तो अर्थात तो गौरव कल्पना गौरव अच्छा वो तो नया इकलो पंचम बाबू तम लोग मानते नहीं हाँ अनंत अवयव है पृथ्वी का परमाणु कितने हैं अभी ये सिद्ध नहीं है ना ये पदार्थ तो तम का अवयव किस प्रमाण से आप सिद्ध करेंगे पृथ्वी का ये चर्चा चाक्षुषा चाकसू से चाकसू से अब उसका ग्रहण हो तो मतलब उसका टुकड़ा टुकड़ा करके ही आप ग्रहण करवा पाएंगे तो ये नहीं करवा पाएंगे जैसे आकाश दिखता है इस प्रकार तमह तो दिखेगा कहेंगे अर्थात तो ग्रहण नहीं होगा अच्छा ठीक है आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में रहा यह तो आरोपितम नीलूप तम ये कंदली कार मतम कंदली कार ये श्रीधर उनका नाम है श्रीधर श्रीधराचार्य प्रशस्तपादभाष्यकार का ये टीकाकार है प्रशस्तपाद वैशेषिक भाष्यकार उनका टीकाकार है ये श्रीधराचार्य न्याय कंदली उनका ग्रंथ का नाम वो कहते हैं कि यह तो आरोपितम नीलूप तम तम कोई द्रव्य नहीं है नील रूप ही तमह किंतु आरोपित यद नील रूपम जैसे हम वस्त्र में वास्तव वा में नील रूप देखते हैं तो किन्तु आरोपित नील रूप जो होगा वही तम होगा वो कहते आरोपित ऊपर में <laughs> जो होता है कहते हैं अर्थात तो जहां आरोपित नील रूप दिखेगा वही तमह कह रात्रि में ये दिखता है तो रात्रि में ये जो नील रूप दिखता है ये क्या वास्तविक क्या नील रूप है अगर होता तो फिर दिन में भी दिखना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि आरोपी तो जो नील रूप दिखता है वही रूप ही तमह है तो द्रव्य नहीं है कि नील रूप वास्तव में तो नहीं है आरोपी इसको तमह कहते हैं वो तो आरोपिता नील रूप दिन में दिखना है तो आकाश में देख लेंगे जैसा जा रात्रि में जो दिखता है यहाँ सब कहते हैं कि वो वास्तव नहीं है वो आरोपित है आरोपित नील रूप वही तम द्रव्य नहीं है ऐसा वो कहते हैं वैशेषिक मत तभी तो उसका निराकरण करते हैं नया कहते हैं तन्न तो वो ठीक नहीं है हेतु देता है इहा महान अंधकार इति प्रतितेर प्रती भ्रमत्वापत्ति यह अर्थात रामरुद्री में देखिए जलादो इति अर्थ अभी जब कभी रात को जाते हैं अमावस्या के दिन में गंगा जी का ये जल के ऊपर जो अंधकार दिखता है कहेंगे तो अभी कहेंगे कि यह महान अंधकार अभी जो यह अर्थात तो जल में ये जो अंधकार दिखेगा वो नील रूप हो गया और वो आरोपित रूप तो कहेंगे ये रूप किस में आरोपित तो हुआ कहेंगे जल में आरोपित तो हो गया तो किंतु वो जो अंधकार दिखता है वो जल में आरोपित तो ऐसा हुआ नहीं है वो तो अंधकार तो अर्थात नया एक कहेंगे वो तो तेज का अभाव है वो जल में आरोपित क्यों हो जाएगा नील रूप दिनकरी में यह महान अंधकार इति प्रतीर जो रात में गंगा जी में अंधकार दिखता है वो प्रतीति आरोपित नील रूप माना जाएगा मानने से उसको भी फिर भ्रम कहेंगे तो गंगा जी का ये रूप दिखता है ये भ्रम हो जाएगा इस प्रकार की ये रामरुद्री में कहते हैं भ्रम जलादो आपत्त्य प्रकारी भ्रम नील रूप विरहात अभी जल में आपका नील रूप का आरोप हो रहा है तो नील रूप का आरोप होने से भ्रम का प्रकारीभूत हो गया नील रूप जैसे कहेंगे घट ज्ञान घट ज्ञान में प्रकार कौन हो जाएगा घट तो घट ज्ञान हम जो कहते हैं कि घट ज्ञान में घट विशेष है घट प्रकार है घटत्व प्रकार है वो अलग विचार है घट ज्ञान में प्रकार कहने जाता घट ज्ञान को पट ज्ञान से कौन भिन्न करवा देगा विषय तो जैसे ज्ञान का विषय उसका प्रकार हो जाता है यहाँ भी कहते हैं भ्रम प्रकारीभूत नील रूप अर्थात नील रूप का भ्रम हो रहा है तो नील रूप भ्रम था तो भ्रम का प्रकार हो जाएगा नील रूप दूसरा रूपों से भिन्न करवा देना तो प्रकारीभूत नील रूप विरहत तो वहाँ नील रूप वास्तव में नहीं है महान अंधकार प्रतीतरअपी भ्रमत्व आपत्ति ये विचार थोड़ा क्योंकि नयाय के कह दिया था मूल में ये जो रूप की प्रतीति हो रही है नयाय के प्रथम में क्या कहा था वो भ्रम कहा था ना वास्तव कहा था वो जो नील रूपों की प्रतीति हो रही है तम में भ्रांति कहा था तो भी यहाँ कहते हैं यहां यह महान अंधकार प्रतीत भ्रमत्व आपत्ते तो ये जो अर्थात अंधकार अच्छा इतने अंश में ही ये ठीक होगा कि जो कंदलिकार कार कह रहे हैं कि ये रूप है नील रूप आरोपित तो नील रूप है ये कहते हैं कि आरोपित तो नील रूप नहीं होगा ये अर्थात ये तो तमो को आप जो द्रव्य कहते हैं द्रव्य का निराकरण किया गया वो ठीक है तमो को एक रूप मान लेना वो ठीक नहीं होगा इतने अंश में ये पंक्ति घटेगा यह महान अंधकार इति प्रतीत जल में जो महान अंधकार अंधकार का अर्थ हो गया आरोपित नील रूप तो ये जो आरोपित नील रूप प्रतीति हो रही है फिर इसको भी आप आरोपित कह कर करके अर्थात भ्रम कहना पड़ेगा तमो नीलम नातु नीलिमा इति प्रत्यच आप उसको कंदली कार इसको रूप कहते हैं नील द्रव्य नीलिमा रूप जब हम कहते हैं पटो नील तो नील शब्द से हम गुण को कहते हैं ना द्रव्य को कहते हैं द्रव्य को कहते हैं तो किंतु तमोह का विषय में अगर आप तमोह को रूप कहेंगे तो फिर होना चाहिए कि तमो नील तमोह को अगर आप रूप कहेंगे तो तमो नीलिमा ऐसा ज्ञान होना चाहिए किंतु हम तमो नीलिमा नहीं कहते हैं हम कहते हैं तमो नील जैसे पटो नीलो कहते हैं पटो को नीलिमा नहीं कहते हैं अर्थात गुण किंतु हम पटो को नीलिमा नहीं कहकर पटो नील कहते हैं द्रव्य तो न कहते हैं तो यहाँ कहते हैं तमो नीलम न तो नीलिमा इति प्रत तमो को हम द्रव्य के साथ समान अधिकरण कर देते हैं नील नील कह करके द्रव्य को कहा जाते हैं तमो को गुणों के साथ समान अधिकरण नहीं किया जाता है आज यहाँ तक ओम शंकरम शंकराचार्य केशव सूत्र्यतौ वंदे भगवानी मूर्तिभागम बदतहाय दक्षिणा नम ओं शांति शांति शांति